भारतीय दर्शन वेद में दार्शनिक विचार उपनिषदों का रचनाकाल उपनिषदों की रचना कब हुई तथा किस क्रम से हुई यह कहना अत्यंत कठिन है किसी आधुनिक अति तुक्ष दार्शनिक मत का वर्गीकरण तो उपनिषद में है ही नहीं तथा अन्य कोई आधुनिक ऐतिहासिक अंतरंग प्रमाण भी नहीं है जिसके आधार पर रचनाकाल का निर्णय किया जा सके भारतीय आस्तिक लोगों का कहना है कि वेद या श्रुति की संगता ब्राह्मण तथा आरण्यक विभागों के समान उपनिषद भी तो वेद का एक विभाग है अतएव उन तीनों के समान ही यह भी प्राचीनतम विचारात्मक तथा उपदेशात्मक ग्रंथ है यही कारण है कि उन्हीं के समान इसे भी श्रुति कहा जाता है और इतनी ही प्रामाणिकता इसमें है जितनी संघ्यता आदि में है इसमें कोई संदेह नहीं उपनिषदों में जो तत्व की बातें हैं वे तो त्रैकालिक सत्य हैं, तथा उनके प्रवक्ता ऋषि लोग जिनके नाम इनमें है वे सब आधुनिक ऐतिहासिक काल के बहुत पूर्व के हैं कोई तात्कालीन बहिरंग भी प्रमाण नहीं है जिससे उनके काल के निर्णय के लिए कुछ सहायता मिल सके अतएव उपनिषद के काल का निर्णय करने में यथार्थ में हम समर्थ नहीं है बहुत पाश्चात्य तथा यहाँ के भी विद्वानों ने इस प्रश्न का अनेक प्रकार से समाधान किया है किंतु वह प्रामाणिक नहीं और न सर्वमान्य ही है हां, बौद्ध ग्रंथों के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि कुछ उपनिषद काल के पूर्व की अवश्य है बुद्ध का जन्म ईसा के पूर्व छठी सदी में माना जाता है अतएव ये उपनिषद छठी सदी के पूर्व की अवश्य है इन उपनिषदों में छांदोग्य बृहदारण्य केन ऐत्रिय कौशित की तथा कठ को विद्वानों ने प्राचीनतम स्वीकार किया है यहाँ एक बात और कही जा सकती है श्रीमद् भगवद गीता को आस्तिक भारतीय परंपरा में उपनिषद कहते हैं गीता महाभारत का अंश है संभवतः महाभारत के रचना काल में उपनिषद शब्द का पूर्ण व्यवहार रहा होगा अतः महाभारत से पूर्व ही उपनिषदों की रचना हुई होगी महाभारत के युद्ध का समय ईसा से पूर्व तीन हजार वर्ष के लगभग कतिपय विद्वानों ने निश्चय किया है इस स्थिति में तो उपनिषद का काल अवश्य तीन हजार वर्ष ईसा से पूर्व होगा ऐसा कहा जा सकता है इसी के आधार पर आरण्य ब्राह्मण तथा संहिताओं का भी काल निर्णय किसी प्रकार किया जा सकता है परंतु इसी के साथ साँस यह भी विचार करना आवश्यक है कि वेद के ये चारों अंग श्रुति कहे जाते हैं और प्रारंभ में हजारों वर्षों तक लिखित नहीं थे गुरु शिष्य की परंपरा में ये सुरक्षित थे इनके पाठों को शुद्ध रखने के लिए अनेक प्रकार के यत्न विद्वानों ने किए थे यह भी प्रामाणिक प्रामाण सिद्ध है अतएव यद्यपि संहिता से लेकर उपनिषद पर्यंत सभी उसी अनादिकाल में ऋषियों के द्वारा प्रवर्तित हुए होंगे तथापि ये लिपिबद्ध बहुत बाद में हुए हैं इसमें कोई भी संदेह नहीं है फिर भी बौद्ध काल के पूर्व से ही इनका लिपिबद्ध होना प्रारंभ हो गया होगा ऐसा कहा जा सकता है